पल के थे नीचे गिरा दिया थोड़ा अभ्यास के बाद मन शांत संकल्प विकल्प रहित श्याम्भवी श्याम्भवी मुद्रा लेकिन संसार की वासना से एकाग्रता भी संसार में फंसाएगी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से एकाग्रता ईश्वर प्राप्ति करा देगी ईश्वर के सिवा कहीं भी कुछ चाह तो फंसना है ईश्वर को चाहते तो ईश्वर मदद भी करते और अचहा हो गए तो बस डिजायर ले डिजायर तो गर्ल कराती है डाउन गर्ल फ्रेंड मैरिज डिजायर डिजायर डिजायर नीचे ले जाता है डाउन डिजायर मेक डाउन डिजायर ले विद गॉड ओके इच्छा तुच्छ बना बना के हलकट जीव में जीवों के शरीर में भटका देती है और इच्छा रहित पद ऊंचा करते करते करते परमात्मा तक पहुंचा देता है वासना रहित पद में हरिओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम होठों में जपो फिर कंठ में जपो हृदय से जपो हम आते हैं घूम के थोड़ा जप करो जप करो श्वासोश्वास को देखो अथवा शाम भवी मुद्रा में